संवेदना के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है कहानी बुद्धि और भाग्य एक बार बुद्धि और भाग्य में झगड़ा हुआ बुद्धि ने कहा मेरी शक्ति अधिक है मैं जिसे चाहूँ सुखी कर दू मेरे, मेरे बिना, बिना कोई बड़ा नहीं हो सकता भाग्य कहा मेरी शक्ति अधिक है मैं तेरे बिना, बिना काम कर सकता, सकता हूँ तू तो मेरे, मेरे बिना काम, काम नहीं कर सकती इस तरह दोनों ने अपनी अपनी तरह की दलीलें जो शोर से दे दी जब झगड़ा दलीलों से समाप्त न हुआ तो बुद्धि ने भाग्य से कहा कि यदि तुम तो उस गडरी को जो जंगल में भेड़े चरा रहा है मेरी सहायता के बिना राजा बना दो तो मैं समझूं कि तुम तो बड़े हो यह सुनकर भाग्य ने उसके राजा बनाने का यत्न करना आरंभ कर दिया उसने एक बहुत कीमती खड़ा की जोड़ी जिसमें लाखों रुपए के नग लगे थे लाकर गडरी के सामने रख दी गडरिया उनको पहनकर कर चलने फिरने लगा फिर भाग्य ने एक व्यापारी को वहां पहुंचा दिया व्यापारी उस खड़ाऊ को देखकर विस्मित हो गया उसने गडरी से कहा तुम खड़ा बेच दो, दो। गडरी ने जवाब दिया, दिया ले लीजिए व्यापारी ने उसका मूल्य पूछा गडरी ने कहा क्या बताऊँ मुझे देश रोटी देश खाने देश रोज गांव जाना, जाना पड़ता है यदि तुम तो मुझे दो मन भुने हुए चने दे दो तो मैं यहाँ बैठे बैठे चने चबाकर भेड़ों का दूध पी लिया करूँगा इस भांति मैं गांव जाने के कष्ट से बच जाऊंगा और आपको भी खड़ा मिल जाएगी सारा हुआ कि उस गडरी ने वो अनमोल खड़ाऊ जिनमें एक एक हीरा करोड़ों रुपए का था दो मन चने के बदले में बेच डाली। यह देखकर भाग्य ने और प्रयत्न किया अब उस व्यापारी ने वे खड़ा राजा को भेंट की तो राजा उसे देखकर हैरान हो गया उसने व्यापारी से पूछा तुम्हें ये खड़ा कहाँ से मिली व्यापारी ने कहा महाराज एक राजा मेरा मित्र है उसी ने मुझे ये खड़ा दी है तब राजा ने पूछा क्या उस राजा के पास ऐसी और भी खड़ा है व्यापारी ने कहा हाँ हा, है यह सुनकर राजा ने कहा अच्छा जाओ मेरी लड़की की सगाई उसके लड़के से करा दो व्यापारी जब भाग्य देव की प्रेरणा से सब बातें कह चुका तब राजा की अंतिम बात सुनकर वह बहुत घबराया और सोचने लगा कि खड़ाऊ तो उसने गढ़े से ली है ना कोई राजा है और ना कोई राजा का लड़का किन्तु इन झूठी बातों को कह चुकने के कारण व्यापारी ने सोचा कि यदि मैं इस कथन को अस्वीकार करता हूँ तो ना मालूम राजा मुझे क्या दंड दे दे यह सोचकर उसने तय कर लिया कि जैसे भी हो इस राजा के नगर से निकल जाना चाहिए अतः उसने राजा से कहा ठीक है राजन तो अब तो मैं आपकी लड़की की सगाई पक्की, पक्की करने चाहता हूँ यह कहकर वह जिस ओर से आया था उसी ओर चल दिया और जब वह उस स्थान पर, पर पहुँचा जहाँ वह गडरिया से मिला था, था तो, क्या, तो देखता क्या देखता है कि गडरिया उससे भी मूल्यवान खड़ाऊ पहने हुए है व्यापारी यह देखकर हैरान हो गया और उसने सोचा कि हो न हो यह कोई सिद्ध, सिद्ध महात्मा है, है। तभी तो ऐसी तो वस्तुएं उसे स्वयं मिल जाती, जाती हैं। है। उसने निश्चय किया कि यहाँ रहकर इसका पता लगाना चाहिए सोचकर उसने वहीं डेरा लगा लिया और अपना बहुत सा तांबा लगा हुआ सब सामान एक ओर पेड़ के नीचे रख दिया जब दोपहर हुई तो गड़रिया धूप से व्याकुल होकर उस पेड़ के नीचे आया जहाँ तांबे के ढेर पड़े हुए थे वह ढेर के सहारे सिर रख कर सो गया भाग्य ने उस तांबे के ढेर को सोना बना दिया जब व्यापारी ने यह देखा तो सोचा कि जिस व्यक्ति के छू जाने से तांबा सोना हो जाता है उसको राजा बनाना कोई बड़ी बात नहीं यह सोचकर उस व्यापारी ने वहीं जमीन खरीदी और किला बनवाना आरंभ कर दिया सेना भर्ती की जाने लगी और जब सब सामान तैयार हो गया तो व्यापारी गडरी को पकड़कर किले में ले गया उसको अच्छे अच्छे मूल्यवान वस्त्र पहनवाए मंत्री सेवक इत्यादि कर्मचारी नौकर रखे और फिर उस लड़की वाले राजा को पत्र लिखा कि हमारे राजा जी ने सगाई स्वीकार कर ली है अतः जो तिथि विवाह की निश्चित करो उसे लिख भेजो उसी दिन बार आ जाएगी पत्रोत्तर में राजा ने तिथि लिख दी इस पर विवाह का प्रबंध होने लगा एक दिन जब राज सभा हो रही थी सब मंत्री मुसाहिब बैठे हुए थे और वह गडरिया राज सिंहासन पर तकिया लगाए राजा बना बैठा था तब गिये ने व्यापारी से कहा भाई देखो तुम सब मुझे छोड़ दो मेरी भेड़े किसी के खेत में न चली जाए कहीं मैं मारा न जाऊं यह सुनकर सभी लोग हस पड़े व्यापारी भी, भी बड़ा हैरान हुआ है उसने सोचा कि इसका क्या प्रबंध किया जाए कहीं इसने राजा के सामने भी ऐसा ही कह दिया तो मैं तो उसी समय मारा जाऊंगा। उसने गडर से कहा यदि तुम तो फिर कभी ऐसी बात कहोगे तो मैं तुम्हें उसी समय तलवार से मार डालू जो कुछ कहना हो चुपके से मेरे कान में कहा करो कुछ समय बाद विवाह की तिथि आ गया व्यापारी बारात लेकर चल दिया जब लड़की वाले राजा का नगर निकट आ गया और उधर से मंत्री बहुत से नौकर जाकर सेना अस्त्र शस्त्र हाथी घोड़े इत्यादि राजा की अगवानी के लिए आए तो गढ़री ने विचार किया कि कदाचित मेरी भेड़े इनके खेत में चली गई है और ये मेरे कपड़े लते छीनने आ रहे हैं अतः उसने झट व्यापारी से कहा ये सब मेरे कपड़े लते छीनने के लिए आ रहे हैं क्योंकि यह बात कान में कही गई थी अतः उस व्यापारी के सिवा और किसी को मालूम नहीं हुई लोगों ने व्यापारी से पूछा कुंवर जी क्या आज्ञा दे रहे हैं व्यापारी ने कहा कुर जी कहते हैं कि जितने आदमी स्वागत में आए है प्रत्येक को पाँच पाँच लाख रूपया पुरस्कार में दिया जाए फिर क्या था बात की बात यह फैल गया कि किसी बड़े भारी सम्राट की कुंवर की बरात आई है जो एक एक आदमी को पाँच पाँच लाख रुपया पुरस्कार में देना चाहता है नगर निवासी ही नहीं लड़की वाला राजा भी घबराया कि मैंने बड़े भारी राजा से नाता जोड़ने का यत्न किया है अब तो ईश्वर ही राज रहे अंततः उसी दिन राजा की कन्या का विवाह उस गडरिये से हो गया विवाह के पश्चात जब राजकुमारी गडरिए के पास आई तब गिये ने गहनों की आवाज सुनकर सोचा हो न हो कोई चुड़ैल मुझे मारने के लिए आ रही है यह सोचकर वह झटपट एक दरवाजे की ओट में छिप गया राजकुमारी ने जब देखा कि राजकुमार वहां नहीं है तो वह दूसरे कमरे में चली गई। कन्या के जाते ही गडरी को विचार आया कि अभी एक चुड़ैल से तो मुश्किल से बचा हूं। जाए न मालूम यहां कितनी और चुड़ैलें आए अतः यहां से भाग जाना चाहिए वह यह सोच ही रहा था कि उसे एक जीना दिखाई पड़ा वह झट ऊपर चढ़ गया और वहाँ एक छेद में हाथ डाल कूद कर भागने का विचार करने लगा उसी समय बुद्धि ने भाग्य से कहा देख तेरे बनाने से भी यह राजा नहीं बना अब यह जल्दी ही गिरकर मृत्यु के मुख में जाना चाहता है इस उदाहरण से हम यह जान गए कि यदि संसार की समस्त उपलब्धियां भी एकत्रित हों तो भी जब तक मनुष्य को बुद्धि न आए वह अपने उद्देश्य को पूर्णतया सिद्ध नहीं कर सकता अभी आप सुन रहे थे कहानी बुद्धि और भाग्य वाचक स्वर भारती परिमल